पीजी टेक में आपका स्वागत है दोस्तों OnePlus OnePlus जल्द ही अपने नए वायरलेस OnePlus Buds Ace 3 को लॉन्च करने वाला है कंपनी ने इसे पीज करना शुरू कर दिया है और इसके कुछ खास फीचर्स भी सामने आ चुके हैं माना जा रहा है कि ये ईयरबड्स OnePlus Ace 6 छह अल्ट्रा स्मार्टफोन के साथ लॉन्च हो सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े फीचर की जो है फाइव बी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन यानी ए इसका मतलब यह है कि बाहर का शोर काफी हद तक कम जाएगा चाहे आप ट्रैफिक में हो या किसी भीड़ वाली जगह पर इससे म्यूजिक सुनना और कॉल करना दोनों का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है अब बात करते हैं बैटरी की वन प्लस बड्स में कुल चौवन घंटे की बैटरी लाइफ मिल सकती है जिसमें चार्जिंग केस भी शामिल है यानी एक बार चार्ज करने के बाद आप इन्हें कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप गेम करते हैं तो ये ईयरबड्स आपके लिए और भी खास हो सकते हैं इसमें एस गेमिंग ऑडियो ट्यूनिंग दिया गया है से गेम खेलते समय हर छोटी से छोटी आवाज भी साफ सुनाई देती है की बात करें तो यह इयरबड स्लीक और लाइट वेट होंगे हो और व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है हालांकि ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है लेकिन उम्मीद है कि यह बजट सेगमेंट में आएंगे अगर आप नए ईयरबड्स लेने का सोच रहे हैं जिसमें अच्छा ए एन सी लंबी बैटरी और गेमिंग फीचर्स मिले वन तो प्लस Buds एस तीन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है ऐसी ही लेटेस्ट टेक न्यूज नए गैजेट्स और स्मार्टफोन अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट केपीजी टेक को बुकमार्क कर लीजिए और हमारी KPG ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद